तो धर्पण भव महा दावा अग्नि निर्वापण कैरवचंद्रिका वितरण विद्या बधु तिपद पूता स्वादन परं परिजये श्री र्तन <coughs> नम कमलना नमस् कमल पाद नमस्ते कमल ण विदा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म पगवं हादत्मु प्रकाशम मुक्षुर्वै शरण प्रपद्ये अनंत सौंदर्य माधुर्मार सिंधु बल बंधु प्रेम रस सिंधु निमग्न बंधु वर्ग नियमानुसार थोड़ी देर नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय का उपसंहार होगा ओ oh, बंदा अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल एकमात्र आनंद ही चाहता है क्योंकि प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप भगवान का अंश है और चूंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी आकर्मा नहीं रह सकता प्रत्येक जीव प्रत्येक प्रतिक्षण कर्म करता है करना पड़ेगा न ही कष्ट क्षण जात उठात कर्म कर गीता का सिद्धांत है तीसरे अध्याय का पांचवा श्लोक और चूंकि प्रत्येक जीव अनादि है सनातन है अतएव ल से प्रत्येक जीव प्रतीक्षण एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही तैल धाराव अच्छिन्न प्रयत्न करता चला रहा है किंतु अभी तक आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका इसका भी कारण बताया गया कि तीन तत्व अनाज हैं, उनका ज्ञान हमने नहीं प्राप्त किया अनंत बार सुना पढ़ा किंतु प्रैक्टिकल रूप से क्रियात्मक रूप से अमल नहीं किया वो तीन तत्व बताया गया परमात्मा जीवात्मा माया ये तीनों तत्व सनातन हैं किसी ने किसी को बनाया नहीं कोई किसी का नाश नहीं कर सकता किंतु जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति हैं और शक्ति शक्तिमान के अंदर में रहती है इसलिए जीव और माया पर भगवान शासन करते हैं इसी जीव और माया को गीता ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है द्वार पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर चर एवं क्षर सर्वाणी भूताक्ष उच्चते एक क्षण है एक अक्षर है मैंने बताया था गीता से कल आपको एक अपरा शक्ति है एक परा शक्ति है परा शक्ति जीव अपरा शक्ति माया उसी को फिर गीता कहती है कि एक क्षण है एक अक्षर है औतम पुरुष स्वयं परमात्मा हृदय आहता दो तीसरा तत्व है परमात्मा पंद्रहवें अध्याय का सत्रहवा श्लोक तो क्षर अक्षर ये दो तत्व अराज और तीसरा तत्व परमात्मा जो बिहड़ तब्य इन दोनों पर शासन करता है और यस्मात तो हो हम अक्षरा चोत्तम अतोष्म लोके वेदे चौथिता पुरुषोत्तम और क्षर से परे अक्षर अक्षर से परे पुरुषोत्तम भगवान अर्थात अक्षर अक्षर का शासक भगवान इतनी बात जानना है बस कुल स्कूल पंद्रहवें अध्याय का अठारहवा श्लोक यो मामे मत मूढ़ो जाना त्रिपुरुषोत्तम जो मेरे इस सिद्धांत को जान लेता है तिक्षण और अक्षर का मैं स्वामी पुरुषोत्तम हूं स सर्विद भजत इमाम सार्वभावे न भारत वो केवल मेरी भक्ति करता है पंद्रहवे अध्याय का उन्नीसवा श्लोक जतम शास्त्र पंद्रहवे अध्याय का बीसवा श्लोक ये भाव गुप्त सिद्धांत है तो हम लोग अक्षर हैं, जीवात्मा हैं। हमारा स्वामी परमात्मा है बस इतनी सी बात जानना है जानना माने मानना है हमने संसार में बहुत सुख भोग चौरासी लाख जोनियों में अनंत बार गए कति नाम सुतान लालिता कतिवाने वेह बधूरा भुंजी ही, वनुते वनुताश्च बायम अनंत मां बनाए अनंत बाप बनाए अनंत स्त्री पति बेटा बेटी सब बना चुके अनंत जन्म में मनुष्य ही नहीं चौरासी लाख में कहा है वो और सब ने धोखा दिया सब ने कहा मैं तुम्हारे सुख के लिए सब कुछ कर रहा हूं असंभव बृहदारण्य को उपनिषद कहता है दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का पांचवा मंत्र नवारे अरे कामाय पतिप्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति नवारे अरे जायाय कामाय जाया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रियाव नवा हरे पुत्राण काय पुत्र प्रियाव्यात्मस्तु का प्रियाव नवा अरे ब्रह्मण काम काम ब्रह्म प्रिय्यात्मस्तु काम ब्रह्म प्रिय नवा अरे कामाय क्षत्र काम कामाय प्रिय्यात्मनस्तु प्रियं भवति नवा अरे देवानां कामाय कामाय देवाः देवाः काियामस्त भवन्ति नवा अरे लोकानां लोकाना का लोका प्रियात्मनस्त काोका प्रिया नवा अरे भूताये भूता आत्मनस्तु काय भूता प्रिया नवा अरे सर्वत काम आये सर्व प्रियम भवत्यात्म स्तुकाये सर्व प्रियम भवती आत्मावार द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो ये धातव्यो मैते कोई भी माँ कोई भी बाप कोई भी बेटा कोई भी पति कोई भी बीवी किसी के सुख के लिए कुछ नहीं करता कुछ नहीं कर सकता इम्पॉसिबल यह ज्ञान अगर किसी के मस्तिष्क में बैठ जाए फिर उठाए ना समझ लो आधी भगवत प्राप्ति हो गई सुख हम लोग इसी धोखे में हमारी माँ हमारे सुख के लिए हमारा बाप हमारे सुख के लिए हमारी बीबी हमारे सुख के लिए कर्म करती है रात भर जागती है बीवी जब मैं बीमार होता हूं तो हमारे सुख के लिए तो करती है ना ना, ना। वो रात भर इसलिए जागती है कि अगर ये मर गया तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा इसको बचाना हम इसी धोखे में है वो हमसे प्यार करता है हमारे सुख के लिए नो हमसे प्यार करता है ये सही है लेकिन अपने सुख के लिए ऐसा बोलो ऐसा समझो अपने सुख के लिए इस ज्ञान को खूब गहराई से सोचो समझो मानो सब कांटा निकल जाए फिर तुम एक्टिंग करोगे संसार में ड्यूटी जिसे कहते हैं मां से बाप से बेटे से बीवी से पति से फिर इनसे दुश्मनी नहीं होगी कभी न राग होगा न देश होगा ड्यूटी का पालन करोगे उदासीन होकर के व्यवहार करोगे जैसे हॉस्पिटल में एक नर्स बच्चे पैदा करती है महिलाओं के मीठी मीठी बात करती है बच्चा पैदा हुआ मर गया हे, हे, अब आप बाहर जाइए कोई दुख नहीं उसको पच्चीसों बच्चे दिन में मना करते क्योंकि उसका अपना अटैचमेंट नहीं है तो अगर हम लोग अपने को आत्मा समझ लें, हमारी कोई मां नहीं अरे अनंत मां बना चुके फिर कौन माँ हमारी है ये तो शरीर की माँ है और वो भी स्वार्थ है उसका जैसे हमारा देखो आप लोग इसके लिए ज्यादा बुद्धि ना लगाइए अपने लिए सोचिए मैं जो कुछ करता हूं कोई भी कर्म क्यों करता हूं पहले प्लान बनाता हूं अपने सुख के लिए बस ऐसे ही हिसाब करते हैं। तुम समझते हो कि मैं बड़ा चालाक हूँ बाकी सब बेवकूफ है ऐसा नहीं जैसे तुम अपने सुख के लिए प्लानिंग करते हो ऐसी बात बनामे की पिताजी हमको एक हजार रूपया दे दे मम्मी हमको ये सामान दे दे हमारा पति हमारी ये बात मान ले ये प्लानिंग करते हैं आप पहले अपने आनंद के लिए फिर बढ़ा बढ़ा करके एक्टिंग करते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सब अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्न करते हैं और स्वार्थ माने अपना अर्थ अपना माने मैं का मैं माने आत्मा बस यही मिस्टेक है हमारी हमने मैं को आत्मा नहीं माना सही मान लिया